ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ध्यान विषयक व्यवहारिक निर्देश परमात्मा के प्रति एक निश्चित भाव रखो प्रत्येक साधक को परमात्मा के प्रति एक निश्चित भाव अथवा संबंध का विकास करना चाहिए सर्वप्रथम उसे परमात्मा के एक रूप विशेष अथवा एक दिव्य महापुरुष की तीव्रता के साथ प्रेम करना चाहिए इसके बाद सगुण साकार ईश्वर की पृष्ठभूमि में विद्यमान विराट पुरुष का दर्शन करना सीखना चाहिए और उसके बाद विराट के आधार के रूप में अनंत को देखना चाहिए दिव्य महापुरुष सगुण ईश्वर अथवा अवतार की सहायता से हमें क्रमशः उच्चतम ज्ञान प्राप्त करना चाहिए सर्वांतर्यामी ईश्वरी सत्ता की अनुभूति के बाद ही सदा सर्वातीत अनंत की अनुभूति होती है कोई भी व्यक्ति लंबी छलांग लगाकर बिना प्रारंभिक तैयार के तैयारी के अनंत तक पहुंच नहीं सकता भले व बौद्धिक दृष्टि से कितना भी रुचिकर क्यों न लगता हो हम जितना अधिक व्यापक दृष्टि अपनाने में सफल होंगे उतना ही अधिक हमें यह अनुभव होगा कि न तो कोई स्त्री है और न पुरुष न कोई दृढ़ता है और न कोई दृश्य बल्कि एक ही सत्ता विभिन्न नाम रूपों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है हमें घोर और भयानक वस्तुओं के द्वारा अपने मन को सजा प्रभावित रखकर उस घोर और भयानक वस्तुओं में भी एकमात्र परमात्मा को देखना सीखनी चाहिए वह परमात्मा स्थूल अपवित्र घृणित और अश्लील वस्तुओं में भी है लेकिन परमात्मा की इन अभिव्यक्तियों के द्वारा मन को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए अथवा उन्हें मन पर प्रभुत्व तो जमाने नहीं देना चाहिए व्यापक दृष्टिकोण का विकास ये बिना हम मानसिक संतुलन या शांति प्राप्त नहीं कर सकते जिस मात्रा में हम एक अद्वितीय को देखने में सफल होते हैं जिस मात्रा में हमें द्वंद्वों एवं समस्त ससीमताओं का वरण होता है उसी मात्रा में हम दृश्य जगत की सारी लीला को मूल भूल सकते हैं और यह तभी संभव है जब हम परमात्मा के अतिरिक्त और सबको अनित्य एवं महत्वहीन गौड़ छाया मात्र तथा वस्तुहीन अस्थायी दृष्टिमात्र के रूप में पहचाने इंद्रियों द्वारा मन के समुख प्रस्तुत किए गए प्रलोभनों में स्वयं को बचाए बिना तथा इस उल श्रृंखल मन को नियंत्रित किए बिना सच्चे अर्थों में परमात्मा की ओर मुड़ना और उन्हें अपने जीवन की धुरी बनाना संभव नहीं है वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में देखना सीखो जैसे जगत में सर्वत्र कुसुम और कचरा साथ साथ रहते हैं जब तक हम द्वंदात्मक अभिव्यक्त जगत के स्तर का अतिक्रमण नहीं कर पाते तब तक वे सदा संयुक्त रहेंगे साधना के प्रारंभिक काल में संसार और उसके सुखों के प्रति विचेषणा पैदा करो बाद में विचणा का अतिक्रमण कर जगत को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जा सकता है मन को साधना सीखो मन को सही बिंदु पर छूना सीखो दूध दुहना जाने बिना गाय से दूध नहीं मिल सकता अधिकतम मात्रा में दूध निकालने के लिए तुम्हें कुशल दोहक होना होगा इसी तरह मन को साधने की कला जाने बिना तुम उससे अधिक लाभ नहीं ले सकते भले ही तुम पुस्तकों को पढ़कर उसे बहुत से शुभ विचारों से क्यों न भर लो दूध के स्थान पर तुम्हें कुछ अच्छी लाते ही मिलेगी। मन के बहुत से विभाग होते हैं कुछ कक्षों को सावधानीपूर्वक बंद कर देना चाहिए अर्थात बुरी अशुभ स्मृतियों और वासनाओं इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए दूसरे कछों को खोलना चाहिए अर्थात भक्ति वैराग्य आदि के अभ्यास को प्रोत्साहित करना चाहिए लेकिन अंत में सभी कछों को जला देना चाहिए क्योंकि सत्य सुख और असुख दोनों से परे है सदा केवल ईश्वराभिमुख रहो संसार में प्राप्त हो रहे प्रत्येक आघात प्रत्येक कष्ट प्रत्येक दुख द्वारा हमें ईश्वराभिमुखी होना चाहिए तथा संसार की अनित्यता का स्मरण करना चाहिए इस तरह हमारी सभी निराशाएँ सभी दुख वरदान बन जाएंगे यदि तुम्हारा मन भारा शांत हो तो भगवत प्रवाह को भीतर प्रवेश कराकर समग्र वातावरण को भगवत वायु से शुद्ध कर लो यदि विषाद की भाप बहुत अधिक भर गर गई हो तो उसे बाहर निकालना अच्छा होता है लेकिन यह भी केवल परमात्मा की ओर ही होना चाहिए यदि चाहो तो मित्र सहयोगी रोहित की तरह परमात्मा को डांट भी सकते हो यदि परमात्मा के संस्पर्ष में आने का उपाय पता हो तो देखोगे कि वे तुम्हारे कितने निकट है और तुमसे खुलकर बात करने से वे जरा भी नाराज नहीं होते देखो परमात्मा के साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करना आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्व उद्देश्य है साधक को सभी परिस्थितियों में केवल परमात्मा पर ही निर्भर रहना चाहिए प्रारंभ में वह व्यक्तियों और संघ संघों से सहायता ले सकता है लेकिन धीरे धीरे उसे परमात्मा से अधिकाधिक प्रेरणा प्राप्त करने सीखनी चाहिए दुख के अवसरों पर सारा मन असंतुलित हो जाता है लेकिन महान कष्टों के अवसर पर भी हमें कहना चाहिए हाँ मेरे देह और मन की ऐसी स्थिति है लेकिन मेरी आत्मा इनसे अप्रभावित है मेरा आत्मा इनकी गुलाम नहीं है सदा सर्वदा अपने आत्मा की स्वाधीनता और महानता पर बल दो उसे अभिव्यक्त करो दुखों का अनुभव होने पर सिद्ध महापुरुष साक्षी के समान स्थित रहते हैं देव मन को तत्काल उच्चतर दिशा प्रदान करते हैं और सभी परिस्थितियों में अप्रभावित बने रह सकते हैं अंतर्यामी परमात्मा का हृदय में अनुभव करने की अपनी क्षमता के वृद्धि करनी चाहिए हमारे विचारों एवं भावनाओं को अंतर्स्थ दिव्य चेतना भी मुख्य होना चाहिए उसके प्रति सजग हो उसे पहचानो बाहरी जगत में अत्यधिक दुख, निराशा वेदना और कष्ट है और सदा ऐसा ही रहेगा दृश्य जगत नंदों के बिना नहीं रह सकता अतः शुभ और अशुभ सुख और दुख सदा साथ रहेंगे सात स्वतः सुख संभव नहीं है यह स्थिति कभी बदली नहीं जा सकती तुम केवल इतना कर सकते हो कि परमात्मा से अधिकाधिक संयुक्त रहो और उसके प्रति सच्ची सहनागति का विकास करो शांति और धन्यता का यही एकमात्र उपाय है यह पलायन नहीं है बल्कि वस्तुतः समस्त ज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का वास्तविक उदात्तीकरण है यह एक व्यवहारिक समाधान है तुम जिन सारी बाध्य समस्याओं को निरंतर शिकायत करते हो विश्व के ये सारे तनाव जिनसे झगड़ों और युद्धों की संभावना बनी हुई है इन सभी से हमें शांति के एकमात्र आश्रय परमात्मा को खोजने की प्रेरणा मिलनी चाहिए हमारे समस्त दुखों कठिनाइयों और निराशाओं से हमें संसार के अनित्य स्वभाव का निरंतर स्मरण होना चाहिए संसार में कुछ भी हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता हमें संसार से किसी भी सुख आनंद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए परमात्मा ही हमारी शक्ति के एकमात्र स्रोत हैं उनकी इच्छा पूर्ण हो हम उनसे संयुक्त रहें सच्चे साधक का यही दृष्टिकोण होना चाहिए सरलता की आवश्यकता अपने सभी व्यवहार में निवृत् कपट सीधे सच्चे रहो छल कपट और दम्भ त्याग हो बालक सम सरल हो लेकिन मूर्ख नहीं परंतु संसारी लोगों के बीच उद्धत हुए बिना सम्मानित तरीके से उनसे अलग और संयत रहो तुम अवैयक्तिक रूप से दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो सकते हो और साथ ही उन्हें वैयक्तिक रूप से अपने निकट न आने देकर सैयद और पृथक रह सकते हो हमारे सरल होते ही सब कुछ सरल हो जाता है हमें देवदूतों की तरह प्रभु की सच्ची संतान की तरह रहना चाहिए हमें बालक की पवित्रता और सरलता के साथ प्रौढ़ व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और परिपक्वता का समन्वय करना चाहिए तुम्हें अपने हृदय की बात सभी से नहीं कहनी चाहिए लेकिन शुद्ध और आध्यात्मिक व्यक्तियों से ही कहनी चाहिए अपने दोष सबके सामने प्रकट करने का कोई आवश्यकता नहीं है बुरे लोग तुम्हारी दोष विकृति का लाभ उठाकर उसका तुम्हारे विरुद्ध उपयोग कर तुम्हारी नींद हराम कर देंगे लेकिन तुम ऐसे किसी समझदार वयस्क व्यक्ति के समक्ष जो आध्यात्मिक जीवन में सुप्रतिष्ठित हो और जिसने स्वयं कठिनाइयों का अनुभव किया हो अपना हृदय खोल सकते हो तुम्हें अपने मन की बात किसी गलत और संसारी व्यक्ति के समक्ष नहीं कहनी चाहिए यदि कोई अनुभवी व्यक्ति पास में न हो तो कठिनाइयों के समय अपने इष्ट की ओर मुड़ो संसारी व्यक्ति तुम्हें कोई भी सलाह नहीं दे सकते मूर्खों की सलाह पर चलना दुख के महान कारणों में एक है वे स्वयं को ही नहीं जानते तो तुम्हारी क्या सहायता करेंगे यदि उनकी नियत अच्छी भी हो तो भी तुम्हारे समग्र जीवन को प्रभावित करने वाले आध्यात्मिक विषयों में कोई उपयुक्त सलाह नहीं दे सकते इसके लिए एक भिन्न प्रकार की प्रज्ञा की आवश्यकता है जो संसारी लोगों के पास नहीं होती उनके आईने प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए बहुत मैले होते हैं और यदि वे प्रतिबिंबित करें भी तो वह इतना धूमिल और विकृत होता है तो इसके फलस्वरूप भ्रम ही पैदा होता है